आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है झलकी जूतों भरी कहानी लेखक रोमेश जोशी निर्देशक विजय दीपक चिब्बर तो लीजिए सुनिए झलकी जूतों भरी कहानी बेटा मुरली मुरली मुरली अरे अरे ओ के बच्चे आप क्या हुआ मैं इधर जूते समेट रहा समेटते रहना पहले इधर आ एक मिनट के लिए आया चा आया अगर ये रत्ना और सरला को बंद किए बगैर आया ना तो आप ही अभी बरसने लगेंगे हाँ ठीक है ठीक है बंद कर ले सबको बंद कर ले और लेकिन मीना और दिलीप को बंद करे तो ध्यान रखना एक जैसी दिखती है ना बस नाम अलग है <laughs> अरे विश्वास रखो चचा विश्वास रखो मीना दिलीप में फर्क करना मुझे आता है <laughs> ये, ये रही मीना और ये है दिलीप ना ना बहुत हो गए बाहर अब बंद हो जाओ अपने अपने बक्से में हा दिन भर यही तो करता हूं मैं जल्दी आ भाई ओहो ये कविता कहाँ गई अरे लेफ्ट की कविता तो मिल रही है ये राइट की कहां गई आ, ये चा आ गया चचा, आ गया बोलो क्या कहना है <laughs> देख बेटा तू जानता है ना सब लोग क्या कहते हैं जानता हूँ चचा जानता हूँ यही कहते हैं ना कि इस शहर के कदम हाँ। आपके यानी कि हमारे चचा के जूतों पर चलते हैं, और मैं भी सब लोगों से कहता हूं कि मुरली मेरा सबसे अच्छा सेल्समैन है जानता हूँ चचा ये भी जान लेकिन तू है भी बहुत चालाक लेकिन फिर भी कुछ बातें तुझे कहना चाहता हूँ अरे चाचा मैं सारी बातें जानता हूँ बहुत बार सुन चुका। फिर भी बेटा अच्छे से अच्छा सेल्समैन भूल जाता है लेकिन चाचा मैं नहीं भूला हूँ नहीं चाचा मुझे तो याद है आपका हर एक उपदेश देखिए मैं बताता हूँ कस्टमर को अपना भगवान समझ हाँ। और एक बार भगवान आपकी दुकान पर आ जाए तो उसके बाद पूरी वसूली किए बिना उसे दुकान से मत उतरने उतरने दो, दो। आ, ये तो ठीक है पर और कस्टमर को अपना बाप समझो उसकी मेहनत से कमाए पैसों को अपनी जेब में डालने में संकोच, संकोच मत करो।, करो ये भी ठीक है और कस्टमर को बेवकूफ बेवड़ा समझो वो तो अपना पैसा फेंकने के लिए ही घर से निकलता है अपने यहाँ नहीं तो, तो कहीं, कहीं और फेंकेगा अच्छा ये बता आज किसी को उधार तो नहीं दिया आ, आ, आ, आ, जरूरत ही नहीं पड़े जरूरत पड़े तो भी नहीं देना जानता है उधार मोहब्बत की कैंची है दुकान का दीवाला है समझ गया और नहीं समझा हाँ, तो, हाँ मालूम है अगर किसी को उधार दिया तो दुकान में जितने जूते हैं एक के बाद एक लाइन से मेरे सिर पर मारोगे हाँ, और फिर सबके सब डिब्बे सब में तुझको ही रखने पड़ेंगे ये भी मालूम तो है अच्छा चल ग्राहक संभाल <laughs> नमस्ते आई आइए आइए मैडम इधर आइए जी चपले दिखाइए पहले आइए बैठिए तो सही क्या लेंगी आप आ? मेरा मतलब है कैसी चप्पलें लेंगी आप हमारे यहाँ हर तरह की चप्पलें हैं मैडम आप तो इधर बैठिए पर आ... आप तो पहले भी आ चुकी हैं आप तो हमारे दुकान के बारे में जानती हैं हाँ जी हाँ जी ये जो चप्पलें मैंने पहन रखी है ना ये भी आप ही की यहाँ की है जानता हूँ मैं जानता हूँ बोलिए जी कैसी दिखाऊ चप्पले फैंसी या रोज के काम आने वाली दोनों ही दिखाइए। मतलब अच्छी, फैंसी भी भी और रोजाना पहन सके ऐसी। अभी लीजिए। पहले अपनी ये चप्पल निकाल दीजिए। अब लाइए मैं ही नहीं <laughs> अच्छी दिखा हाँ। मजबूत भी और सुंदर भी हाँ बिल्कुल। खराब माल तो हम रखते ही नहीं ना वह आपके पैर तो बहुत खूबसूरत हैं, हैं। कितने कोमल है। अरे छोड़िए ना पैरों को हाथ नहीं लगाते। पसीना साफ कर रहा था। जी हाँ। <laughs> फिर आप तो मेरे लिए क्राहक से भी बढ़कर हैं। हैं बातें बहुत अच्छी करते आप। छोड़िए ना।, ना पैर छोड़िए ना <laughs> आप खुद भी तो बहुत अच्छी हैं। आपके पैरों के लिए तो चप्पल भी हाथ ही निकालनी होगी हाँ? ये, ये देखिए वैसे आपका प्यारा मेरा मतलब है शुभ क्या है मीरा रेखा क्या हुआ मुझे लगा था क्या उमरा मतलब रेखा सुंदरता के लिए मशहूर है ना जी हाँ और ये देखिए जी ये है मीना हा? ये है रंजना पर मेरे ख्याल से आपके कोमल और सुंदर पैरों के लिए शालिनी ही ज्यादा ठीक रहेगी। जी घर का है इस लड़के पे। ऐसी बातें करता है कि गाह के पांव सीधे चप्पल में उतर जाते हैं इसे देखिए जी क्या आपको नहीं लगता कि क्या नहीं लगता कही ये ना कि जैसे इसे आपके पैरों के लिए ही बनाया गया है <laughs> आपकी बात सुनकर एक गाना याद आ गया आपके पैरों को देखकर मुझे गाने ही गाने याद आने लगते हैं। अच्छा? हाँ वो गाना है ना? मेरे पैरों में घुघरू बधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले और वो गाना है ना? कौन सा वो गाना कौन सा ये तेरे पैरों की पायल है ना? <laughs> कि ला तेरे पैरों में पायल बांधी <laughs> <laughs> कितने गाने याद है आपको इस ग्राहक से जरा ज्यादा ही घुट रही है इसका कोई चक्कर तो नहीं चाचा नौ बज गए दुकान मंगल करने का समय हो गया अरे हां हां ठीक है ठीक है अच्छा ये बता तेरी वो ग्राहक चली गई वो कौन अच्छा अच्छा वो वो, वो वो तो कब की चली गई उसके बाद तो दस बारह ग्राहक और आकर चले गए अच्छा और ग्राहक तो मैंने देखे पर उसे जाते नहीं देखा तो दस मिनट बाद ही चली गई थी वो तो। अच्छा अच्छा आ, अच्छा ये सब जूते बयालीस ने खरीदी बाकी बाकी क्या देख डाक वापस चले गए आगे बता सबसे ज्यादा रतना गई दीपक सबसे कम उठा हाँ बोलता चल पांच नंबर की सरला शॉर्ट नहीं होती तो सात जोड़ी और बिकती अरे पांच नंबर की सरला कल तक आ जाएगी ये बता सरला की जगह तूने साधना या रंगीली क्यों नहीं पकड़ा दी दिखाई थी पर कस्टमर सरला पर अड़ जाए तो क्या करें? ठीक से समझाना था ना अरे इसीलिए तो कहता हूं, अभी काफी गुरु सीखने हैं तुझे क्या आप भी हर बात में अरे वो जो तीन मैडमे आई थी ना हाँ? कटे बाल वाली वही हाँ? अरे सरला के लिए अड़ गई अच्छा पर असल में उन्हें कुछ खरीदना वरीदना नहीं था चचा वो तो वैसे ही टाइम पास कर रही थी झूठ मत बोल अच्छा ये बता पूछो चचा सबसे पैसे तो तो पूरे लिए लिए ना बिल्कुल किसी को उधार तो नहीं दिया वो नहीं नहीं नहीं सबसे पूरे पूरे पैसे लिए सच हाँ। देख मुझसे झूठ मत बोलना तो आ, ऐसा है हाँ बोल बोल बोल ना बात ये है कि वो तूने फिर किसी को उधार वो जो एक आई थी ना वही जिसके तू तलु साफ कर रहा था नीले कट वाली हाँ हाँ पर चचा, मैंने तुझे उधार देने से मना किया था ना बोल चचा, बोल बोल लेकिन वो अब लगाऊं लगाऊं तुझे तुझे पर वो चाचा वो मेरी बात तो सुनो कुछ नहीं सुनना मुझे एक एक डिब्बा खोलूंगा और दो दो मारूंगा यहीं खड़ा रहे हाँ पर चचा वो आप मेरी बात क्यों तो ना कुछ नहीं सुनना कहा था ना उधारी कतई बंद है और मुझसे पूछे बिना उधार दे दिया मगर चचा कुछ नहीं अरे अब तो मैं इस दुकान का एक एक जूता तेरे सिर पर मारूंगा और फिर डिब्बे में अरे पागल लड़की जरा सी मुस्कुरा दी और उधार दे डाला अरे पर मैं कह रहा हूं ना वो पैसे दे जाएगी अरे मुरली तू मुझे लुटा देगा मुझे लुटा देगा रे तुझे हजार बार कहा इन मुस्कुरा कर लूटने वाली पर भरोसा मत करना अरे एक बार लेकर जाएंगी फिर कभी नहीं आएंगी अरे कहा था ना बड़ी ठगनी होती हैं लड़कियां नकदी के साथ साथ दिल भी तोड़ देती हैं अरे मैंने कहा था ना अरे तेरे को मुर्या आप समझते क्यों नहीं है मैंने जिसे चप्पलें दी है वो ऐसी नहीं है ऐसी हाँ, नहीं है अरे मुझको डूबाने वाला अब बोलता है यू ऐसी चचा, आपने तो शेर कह दिया लेकिन चचा, आप जिनको उधार देते थे आप उनसे एकतरफा प्यार करते थे और मैंने जिसे उधार दिया है वो वो मेरी क्या अरे वो मुझसे प्यार करती है आ, क्या कहा तुमसे प्यार करती है अरे कौन है वो वही पहली बार वो जब यहाँ आई थी ना तभी हम दोनों ने एक दूसरे को देखा ओ, और एक दूसरे से प्यार हुआ पहली नजर में प्यार हुआ और ये तीसरी मुलाकात है हाँ, तीसरी ही बार मिले हैं तीसरी ही बार मिले हैं हम दोनों लेकिन चाचा लगता है लगता है जन्म जन्म के साथ ही है जन्म जन्म मानता बेन मुरली के, के बच्चे चे, तीसरी बार मिला और तूने उसे चप्पल उधार दे दी चचा चप्पल के साथ अपना दिल भी तो दिया है देखना वो कभी नहीं आएगी अरे चूना लगा गई चूना लगा गई आएगी, चचा, जरूर, आएगी।, आएगी। जरूर आएगी नहीं आएगी जरूर आएगी चचा मैं तुम्हारा असली शागिरद हूँ मेरी मोहब्बत की तासीर ही ऐसी है अभी आप देखेंगे चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है चले जा रहे हैं वो धोखा तूने तूने खाया और चप्पल चप्पल लगी मुझ पर अरे अरे नालायक बता बता बता कौन सी दी उसे कहीं कहीं वो, कहीं वो तो नहीं दे दी तूने हां दी तो शालनी चालनी अरे मैं मर गया मैं लुट गया मैं लुट गया अरे मेरी दुकान की सबसे महंगी चप पर अब तो अब तो तू जूते खाने के लिए तैयार हो जा नहीं नहीं चचा नहीं मैंने ना मैं आपका असली मतलब, मतलब? चप्पल की की अरे इसका मतलब समझता है अगर वो नहीं आए तो मेरी दूध जोड़ी बिगड़ जाएगी ऐसा नहीं होगा चचा ऐसा नहीं होगा मेरे जूतों से भी प्यार है उसे चचा उसे आना ही पड़ेगा पैरों में चप्पल हाथ में चप्पल लेकिन वो नहीं उसकी अम्मा अरे मुरली के बच्चे अब तू खे सक ले चचा मैं आया दो मिनट में अरे कहा चला मुरली मेरी बात तो सुन अरे तुम सुनो मेरी बात मैं सब जानती हूँ तुम लोगों की रंग ठंग जा क्या समझ रखा है जान जवान लड़कियों को बार बार बुलाने के लिए एक जोड़ी जूते में एक ही के दो दो जूते देते हो शर्म नहीं आती हैं ऐसी जूते लगाऊंगी ना कि जूते बेचना भूल जाओगे अरे आपको कोई गलत क्या क्या क्या कह वो मैं नहीं था मैं सब जानती हूँ सब जानती हूँ अब देखो कैसे पीटती हूँ लेकिन बहन जी मेरी बात तो सुनिए तू तो सुन अपने जूतों की कहानी हरी कहानी अभी आपने रोमेश जोशी की लिखी ये झलकी सुनी निर्देशक थे विजय दीपक छिब्बर प्रस्तुति सहयोग पी ए नायर का था कलाकार थे कमल शर्मा अमर का दुबे और कांचन प्रकाश संगीत